शिवपुराण कैलाश संहिता दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर शुद्ध बुद्धि वाला साधक उपवास पूर्वक व्रत रखे कांख और उपस्थ के बालों को छोड़कर शेष सभी बाल मुड़वा दे परंतु शिखा के साथ आठ बाल अवश्य बचा ले फिर स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनकर शुद्ध हो दो बार आचमन करके मौन हो विधिवत भस्म धारण करे पुण्यावाचन करके उससे अपने आप का प्रोक्षण कर बाहर भीतर से शुद्ध हो ओम द्रव्य और आचार्य की दक्षिणा के द्रव्य को छोड़कर सभी द्रव्य महेश्वरार्पण बुद्धि से ब्राह्मणों और विशेषतः शिव भक्तों को बांट दे तदनंतर गुरु रूप धारी शिव के लिए वस्त्र आदि की दक्षिणा दे पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके डोरा कौपिन वस्त्र तथा दंड आदि जो धोकर पवित्र किए गए हों धारण करें तदनंतर ओम द्रव्य और समिधा आदि लेकर समुद्र या नदी के तट पर पर्वत पर शिवालय में वन में अथवा गोशाला में किसी उत्तम स्थान का विचार करके वहां बैठ जाए और आचमन करके पहले मानसिक जप करे फिर ओम नमो ब्रह्मणे इस मंत्र का तीन बार जप करके अग्निमीणे पुरोहितम इस मंत्र का पाठ करे इसके बाद अस महाव्रतम अग्निर्वय देवान एतः समाम नायम ओम इसे सामंनाये तेजे तावायस्व अग्न आया तथा श नो दीष्टे इत्यादि पाठकर म य र न लंवत्सव सय सथ शिषा प्रवक्षा वृद्धिरादे चथात धर्मजिज्ञा अथा, अथा, तो धर्म अथा तो ब्रह्मजिज्ञा इन सब का पाठ करें तदनंतर यथासंभव वेद पुराण आदि का स्वाध्याय करें इसके बाद ओम ब्रह्मणे नम ओं इंद्राय नम ओं सूर्याय नम ओम सोमाय नम ओं प्रजापत नम ओं आत्मने नम ओम अंतरात्मने नम ओं ज्ञानात्मने नम ओं परमात्मे नम इत्यादि रूप से ब्रह्मा आदि शब्दों के आदि में ओम और अंत में नम लगाकर उनके चतुर्थंत रूप का जप करें इसके बाद तीन मुठ्ठी सत्तू लेकर प्रणव के उच्चारण पूर्वक तीन बार खाएं और प्रणव से ही दो बार आत्मन करके नाभिका स्पर्श करें उस समय आगे बताए जाने वाले शब्दों के आदि में प्रणव और अंत में नम स्वाहा जोड़कर उनका उच्चारण करें यथा ओम आत्मने नम स्वाहा ओम अंतरात्मने नम स्वाहा ओम ज्ञानात्म ने स्वाहा ओम परमात्मे नमः स्वाहा ओम प्रजापतिये नमः स्वाहा तदनंतर पृथक पृथक प्रणव मंत्र से धर्म सिंधुकार ने इसके लिए तीन मंत्र लिखे हैं प्रथम बार चाट कर कहे त्रिवेदशी द्वितीय बार प्रविदशी और तृतीय बार विवृदसी ही दूध दही मिले हुए घी को अथवा केवल जल को तीन बार चाट कर पुनः दो बार आत्मन करे इसके बाद मन को स्थिर करके सुस्थिर आसन पर पूर्वाभिमुख बैठकर शास्त्रोक्त विधि से तीन बार प्राणायाम करें